रघुनाथ त्र तत्र बाष्परि परिपूर्ण लोचनमति न मत राक्षक ना पिथे च मधुर मधुर स्व कर्मा च मधुम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिदया प्रयच परमा पिभायामे कोणुं श्यामलय कुमार कह, वेदवेद्यं पर्रह्म भासता हृदय मम कूज मधुरम मधुराक्षर आकता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का वो माता की गोहटिया भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राजम हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद अरे मुरारे हे मुरा नाथ नारायण वासुदेवा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 गोविंद जया जय गोपाल जया राधा राधार हर गोविंदा जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधार हृ गोविंद जय जय श्री वृंदावन लाल की जय नमो माधु शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण ममैवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन मनसस्थाने प्रकृतिस्था कर्षति शरीरम यदवापनों यप्युत्क्रामतीश्वर गृही वैतानी संयातिगंधा निवास चक्षुस्पर्शनच प्रसनमं घ्राणमे च अष्ठा मन विषयानुपसेवते नारायण सबका शुपस्थित यति यतिवृंद विद्वद वृंद वक्त वृंद एवं भक्तिमती माता हो कल निरूपण किया गया कारण सापेक्ष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति होती है कर्तृत्व और भोक्तृत्व जीव को कारण सापेक्ष प्राप्त है श्रीमद् गीता के अठारहवें अध्याय का एक वचन है अधिष्ठान तथा कर्ता करण पृथक विधम विविधाच पृथक चेष्टा द्वचैवात्र पंचम इस वचन का अनुशीलन करने पर यह तथ्य ख्यापित होता है कि कर्तृत्व कारण सापेक्ष है आध्यात् है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तृत्म या कठो, कठोपनिषद का वचन है इसके अनुशीलन से यह सिद्ध होता है कि भोक्तृत्व औपाधिक है आत्मा में स्वतः भोक्तृत्व प्राप्त नहीं है औपाधिक है होता है कारण सापेक्ष है ब्रह्म सूत्र में कर्तधिकरणम है उसके अनुशीलन से भी यही तथ्य ख्यापित होता है श्रीमद भागवत के एकादश स्कंध में तेईसवा अध्याय भिक्षुगीतम है उसी को तीक्षु ब्राह्मण का इतिहास गीता प्रेस नाम दिया है उसमें एक तथ्य प्रकाशित किया गया देहस्वचित पुरुषोयम सुपर्ण नहीं कर्म मूलम देह तो अचित है पुरुष सुपर्ण का अर्थ है स्वप्रकाश चेतन है और कर्तृत्व हिताहित बुद्धि संपन्न विकारी वस्तु के द्वारा संभव है कर्तृत्व के लिए कार्मिक सिद्धि के लिए हिताहित बुद्धि चाहिए और विकार चाहिए विकारी ही कर्ता होता है कर्तृत्व अपने आप में विक्रिया है यह सांख्यों का प्रबल सिद्धांत है ऐसी स्थिति में नहीं कर्म मूलम केवल अचित के द्वारा भी कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती चिद्रूप आत्मा के द्वारा भी कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती इसका मतलब कर्तव्य आध्यासिक है औपाधिक है तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भावना जब तक जीवन में है तब तक प्रवृत्ति है हमने कहा कि प्रवृत्ति ही नहीं अपितु निवृत्ति भी कारण सापेक्ष है तो कठोपनिषद का ही एक वचन है यदा पंचावतिष्ठं ज्ञानानि मनसा सह है मन संष्ठान इंद्रियाणी वहां पर सात का उल्लेख है पांच ज्ञान इंद्रिय मन और बुद्धि और यहाँ पर मन का अर्थ पूरा अंतःकरण है गीता में मन संस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान में मन का अर्थ पूरा अंतःकरण है कठोपनिषद में यदा पंचावत स्थन्त ज्ञानानी मनसा सह के आगे बुद्धि का उल्लेख कोश की विवक्षा से अंतकरण का दो विभाग मान्य है मनोमय कोष मन को लेकर विज्ञानमय कोष बुद्धि को लेकर इसी दृष्टि से कठोपनिषद में पांच ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त मन और बुद्धि का उल्लेख है लेकिन इनकी उपरामता का वर्णन है इसका अर्थ है कि निवृत्ति की सिद्धि भी करण सापेक्ष है पूर्वोंगानी पूर्वोंगानी व सर्वस्व गीता के दूसरे अध्याय का दृष्टान्त भी है प्रवृत्ति हो या निवृत्ति करण सापेक्ष अथेलिक फैला देते हैं। यह प्रवृत्ति है समेट लेते हैं निवृत्ति है तो सवयव वस्तु को लेकर प्रवृत्ति या निवृत्ति की सिद्धि होती है फैला दिया प्रवृत्ति समेत लिए निवृत्ति सवयव है सवयव वस्तु को लेकर प्रवृत्ति या निवृत्ति की सिद्धि होती है इसमें नैयायिकों की ओर से एक पक्ष आ सकता है उनके यहाँ पांच ज्ञानेंद्रियों के सहित मन भी इंद्री कोटि का पदार्थ है लेकिन उनका जो मन है न तो भूत कोटि का पदार्थ है न भौतिक कोटि का पदार्थ है न कार्य कोटि का पदार्थ है अणुपरिमाण परिमित स्वतंत्र द्रव्य है पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक काल आत्मा और मन ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार नौ द्रव्य है उनमें मन भी एक द्रव्य है न्यायिकों का मन न तो भूत कोटि का पदार्थ है न भौतिक कोटि का पदार्थ है न कार्य कोटि का बल्कि अणु परिमाण परिमित होने के कारण नित्य है लेकिन अणु परिमाण परिमित जो पदार्थ होता है वह नित्य होने पर भी क्रियाशील होता है इसलिए हम यू कह सकते हैं नैयायिकों के प्रस्थान को लेकर के की प्रवृत्ति हो या निवृत्ति क्रियाशील वस्तु को लेकर संभव अब उभय प्रस्थान को लेकर एकत्व की सिद्धि हो गई कर्म सापेक्षा ये तो ठीक है सवयव हमने कहा तो चार ज्ञानेन्द्रियों में सवैवत्व की प्रसक्ति वैशेषिक दर्शन के अनुसार होती है मन उनके यहाँ ये जो कर्ण इंद्रिय है उनके यहाँ आकाश ही है इस छिद्र से अवच्छिन्न आकाश का नाम ही वो कर्ण संस्कुली से अवच्छिन्न नभ का नाम ही वो श्रोत इंद्रिय मानते और मन को अनुपरिमाण परिमित मानते है अंत में उनका प्रस्थान अपनी ओर रहने दें क्योंकि सर्वथा स्रोत नहीं है उसमें कई असंगतियां भी हैं यौक्तिक धरातल पर वेदांत की दृष्टि से सांख्यों की दृष्टि से योगियों की दृष्टि से हम विचार करें तो प्रवृत्ति हो या निवृत्ति क्रियाशील सावयव वस्तु को लेकर संभव है आत्म तत्व तो विभु है एक विचित्र बात है पूजे पाठ स्वामी जी महाराज कहा करते थे बिल्कुल ठीक तथ्य है नैयायिकों ने भी आत्मा को विभु माना है वैशेकों के यहाँ भी आत्म तत्व तो विभु है यहाँ तक कि जो कर्मकांड को लेकर आगे बढ़ते हैं, उन पूर्व मीमांसकों के यहाँ भी आत्मा विभु है सांख्यों ने आत्मा को विभु माना है योगियों ने आत्मा को विभु माना है भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने वेदांत दर्शन के आधार पर आत्मा को विभु ही माना है श्री वैष्णवाचार्य जो हैं, वो अणु परिमाण परिमित जीव को मानते हैं जीव नित्य है तो नित्य है विभु होता हुआ नित्य है ऐसा न मानकर अणु परिमाण परिमित मानते है उसमें भी अबांतर भेद है श्री रामानुजाचार्य महाभाग का कथन है कि मुक्ति दशा में जीव तो अणुपरिमाण परिमित ही रहता है लेकिन उसका जो ज्ञान नामक गुण है वो फैल जाता है विभ हो जाता है इसके लिए वे महान भाव उदाहरण देते हैं एक मणि है प्रकाश विकीर्ण करने वाली मणि हिंदी वाले मणि को स्त्रीलिंग बोलते हैं प्रकाश विकीर्ण करने वाली मणि है मणि तो अपने स्थान पर है लेकिन चतुर्दिक उसका प्रकाश फैलता है इसीलिए मुक्ति दशा में आत्म तत्व अणुपरिमाण परिमित ही रहता है लेकिन ज्ञान नामक गुण उसके चतुर्दिक विकीर्ण हो जाते हैं विभुता को प्राप्त होते हैं वस्तुता या सवयवत्व का दोतक है मणि अपने आप में सवयव है तो उसकी किरणें चतुर्दिक फैल सकती श्री वल्लभाचार्य जी के यहाँ एक विचित्र तथ्य है विद्वान मंडन नामक उनके यहाँ एक ग्रंथ है बहुत प्राउड ग्रंथ है उसमें प्रश्न उठाया गया कि आत्मा क्या है उनके यहाँ सकल विरुद्ध धर्माश्रय शब्द चलता है अणुणियान महतो महियान श्रुति कहती है तो उनका कहना है कि बद्ध दशा में जीव स्वभाव से अनुपरिमाण परिमित ही रहता है मोक्ष दशा में स्वभाव से विभिन्न परिमाण परिमित हो जाता है उन्हीं के ग्रंथ में एक मनोरम पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया कि रबर है क्या एक रस्सी आती है ना कुटे से बांधने की। इतनी बड़ी होती है तिल में लगा दिए खींचे तो इतनी बड़ी हो जाए तो उन्हीं के यहाँ उन्हीं के ग्रंथ में पूर्व पक्ष उन्ही के द्वारा प्रस्थापित है रबर जैसा है कि फैल जाए अनुपरिमाण परिमित जीव मुक्ति दशा में विभु हो जाए तो पहले तो उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया ग्रंथ में नास्तिक लोग इस प्रकार को तर्क करते लेकिन फिर विचार हुआ कि गाली देने से तो तथ्य की प्राप्ति नहीं होती किसी को लाठी से मार दो तो तथ्य की निष्पत्ति हो जाएगी ये तो नहीं है पक्ष तो पक्ष है इसका उत्तर देना चाहिए तो उन्होंने कहा कि फिर समझने योग्य चीज है जीव में अणुत्व उपाधि कह ऐसा मान लें हो गई बात सभी सयाने एकमत मत विदुषाम किम अशोभनम तो छेवो दर्शन वेदांत दर्शन स्वयं अबांतर भेद टीकाकारों की दृष्टि से है अलग बात से दयानंद स्वामी जी ने भी आत्मा को अणु परिमाणु परमित सिद्ध किया उन्हीं के से मुझे एक युक्ति मिल किसी प्रसंग में पूर्वाचार्य जी की आज्ञा से मैं कुेव के वेदार्थ परिजात नामक ग्रंथ का खंडन बरेली के एक आय समाजी सद्जन ने किया पूर्वाचार्य जी ने हमको आज्ञा दी कि तुम उस ग्रंथ का खंडन हिंदी में लिख दो मैं समय निकालूंगा उसे संस्कृत रूपांतर कर दूंगा ऐसा सुयोग साधन है मैंने यहीं पर लिखना शुरू किया 500 सौ पृष्ठ उसमें जातम्य तक ध्यान है 102 सौ पृष्ठ फेयर करके उनको चातुर्मास में दिखाया भी फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और हमने 502 सौ पृष्ठ लिखने के बाद लिखना छोड़ दिया खंडन दो पेज तक ले जाते खंडन खंडन में अरुचि क्यों हो गई ये तो दयानंद स्वामी के नाम पर श्री रामानुजाचार्य जी आदि वैष्णवों का ही मुझे खंडन करना पड़ रहा है क्योंकि दार्शनिक धरातल पर बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो श्री वैष्णवाचार्यों से लिया उन्होंने तो हमने कहा यह उचित नहीं है इसीलिए वो ग्रंथ छपा नहीं कहीं है भविष्य में खंडन की शैली में नहीं लेकिन उसमें बहुत से तथ्य आए हैं और विशेषता यह है कि 102 सौ तक हमारे पूर्वाचार्य जी ने उसको देखा था तो उसमें युक्ति हमको मिल गई सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कहा कि जीव अर्थात आत्म तत्व अनुपरिमाण परिमित है बहुत सूक्ष्म है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है तभी तो अनुपरिमाण परिमित है लेकिन ईश्वर जो है वो तो व्यापक है व्यापक वस्तु की सूक्ष्मता अधिक होगी या अनुपरिमाण परिमित वस्तु की सूक्ष्मता अधिक होगी यह सत्यार्थक प्रकाश में मान्य दयानंद स्वामी जी ने स्वयं प्रश्न उठाया बात स्पष्ट है न अणुपरिमाण परिमित वस्तु की सूक्ष्मता अधिक होगी अथवा विभु परिमाण परिमित वस्तु की सूक्ष्मता अधिक होगी तो परमात्मा विभु है और जीव अणु परिमाण परिमित है निर्विभा निर्विभाग तो है अणुमान निर्विभाग लेकिन परिछिन्न अणु परिमाण परिमित होने के कारण परिच्छि है वस्तु कितनी भी सूक्ष्मता को लिए हो अंत में विभू वस्तु की अपेक्षा विभू पदार्थ की अपेक्षा उसमें स्थूलता सिद्ध होगी आगे श्री दयानंद स्वामी जी ने बताया लिखा उस समय की हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश में अन्यों की अपेक्षा सूक्ष्म होने पर भी परमात्मा की अपेक्षा जीव स्थूल है बस हमको हाथ लग गया स्थूल है का है सवयव है नश्वर है सब हो गया स्वेत्र अपने अतिरिक्त कार्यपोर्टी का पदार्थ सिद्ध हो जाएगा फिर अपने अतिरिक्त निमित्त उपादान कारण की उसे अपेक्षा होगी तो जीव जीव ही नहीं रह जाएगा अंत में क्या निश्चय हुआ अंत में निश्चय हुआ कि चाहे वेदांत दर्शन हो महाभारत के शांति पर्व में कदाचित आत्मा को अनुपरिमाण परिमित माने तो भी सम्मान किया गया है उसको धीरे धीरे सत्य सहिष्णुता की ओर ले जाया गया तो निंदा में तात्पर्य नहीं है लेकिन एक विशेष तथ्य साधकों की दृष्टि से हृदयंगम करने योग्य है कि छवो दर्शन आत्मा को विभु मानते हैं मानतेमांसा की दृष्टि में भी आत्म तत्व विभु है न्याय वैशेषिक सांख्य योग और वेदांत के दृष्टि में भी आत्मा क्या है विभु है अंतर क्या है वेदांत दर्शन के अतिरिक्त जो पांच दर्शन हैं वे आत्मा को विभु मानते हुए असंख्य मानते हैं वेदांत दर्शन पर जो भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है उसके अनुसार आत्म तत्व विभु होता हुआ क्या है एक है उसमें भेद आकाश में जिस प्रकार उपाधिक है उसी प्रकार है उपाधिक भेद से कार्य सदता हो तो स्वाभाविक भेद मानने में दोष है भगवान शंकराचार्य का यह वचन ध्यान रखने योग्य है उन लोगों का पक्ष है कि एक के बद्ध होने से सब बद्ध, एक के सुखी होने से सब सुखी एक के दुखी होने से सब दुखी तो भगवान शंकराचार ने कहा यह सब कुछ नहीं भेद को लेकर इन सब प्रश्नों का उत्तर समीचीन सद सकता है तो स्वाभाविक भेद फिर क्यों माने इस प्रकार से आत्म तत्व विभु है तो आत्मा को लेकर तो प्रवृत्ति या निवृत्ति की बात नहीं बन सकती जैसे आकाश सीमिट गया आकाश फैल गया ये तो नहीं कह सकते तो आत्मा तो आकाश से भी अत्यंत विभु है क्योंकि आकाश तो कार्य है एक आत्मा न आकाश संभव जब हम कार्य की मीमांसा करते हैं, तो देश काल पीछे पड़ जाता है किसी भी वस्तु की समुत्पत्ति किसी देश और किसी काल विशेष में ही संभव है जैसे कि अंकुर की उत्पत्ति जैसे कि एक मनुष्य की उत्पत्ति पशु इत्यादि की उत्पत्ति जब हम उत्पत्ति मानते हैं तो देश काल की मान्यता जुड़ जाती है किसी देश विशेष में किसी काल विशेष में किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है तो आकाश की उत्पत्ति सिद्ध है तो कि... आकाश की उत्पत्ति श्रुति सिद्ध है और आकाश की विभुता भी श्रुति सिद्ध है लेकिन विभुता का पक्ष प्रमुख होगा या उत्पत्ति को लेकर जो मीमांसा होगी उसका पक्ष मुख्य होगा तो अन्यों की अपेक्षा भूत चतुष्टाई की अपेक्षा आकाश में विभुता है क्योंकि कारण की ओर अनुसंधान करते हैं सांख्य योग और वेदांत प्रस्थान में तो इन सब बातों पर ध्यान रखना पड़ता वो है वो बातें क्या हैं कार्य की अपेक्षा उपादान कारण संकट निर्विशेष होना चाहिए पहला या नियम है पहली शर्त है कार्य की अपेक्षा उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष होना चाहिए इसलिए सूक्ष्म भी होना चाहिए इसलिए शुद्ध भी होना चाहिए इसलिए विभु भी होना चाहिए इसलिए प्रत्यक्ष भी होना चाहिए अब लक्षण ऐसा हो कि लक्षण की पकड़ के बाहर कोई वस्तु ना जाए इसलिए लिखना बोलना बहुत कठिन है लक्षण ऐसा हो कि उसकी पकड़ के बाहर लक्ष्य ना जाए अगर लक्ष्य खिसक गया तो लक्षण में गड़बड़ी है तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने केनो के भाष्य में इस तथ्य को प्रकाशित किया कार्य की अपेक्षा उपादान कारण में सन्निकट निर्विशेषता होनी चाहिए पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रसगम ये पांच विशेषताएं है गुण हैं तो जल में चार पांच के सन्निकट कौन है निर्विशेष चार पांच की अपेक्षा पूर्व अंक कौन है चार तो पृथ्वी का उपादान कारण जल ही हो सकता है साक्षात उपादान तेज नहीं हो सकता क्योंकि कार्य की अपेक्षा कारण निर्विशेष होना ही चाहिए निर्विशेषता आ गई तो सूक्ष्मता भी आ गई और सूक्ष्मता आ गई तो शुद्धता भी आ गई और निर्विशेषता सूक्ष्मता शुद्धता आ गई तो विभुता भी आ गई निर्विशेषता सूक्ष्मता शुद्धता विभुता का सन्निवेश हो गया तो प्रत्यक रूपता भी प्रत्यक्ष ऐसा इसलिए यह कहे लक्षण क्योंकि जन्माद्यशा यथो तो वायुमानी भूतानी ये जब सामने आते हैं तब अगर इस प्रकार से श्रुति के वाक्य को ब्रह्मसूत्र के वाक्य को बांधेंगे नहीं तो कहीं पर गड़बड़ हो सकता है उदाहरण के लिए भूमि का खनन करें तो जल की उत्पत्ति हो जाएगी मान जल प्राप्त हो जाएगा अब भूमि के सहारे जल है महाभारत में लिखा है पृथ्वी के नीचे पानी पानी के नीचे पृथ्वी चलते चलिए क्या समुद्र के नीचे पृथ्वी होगी या नहीं पानी के पृथ्वी के नीचे पानी पानी के नीचे पृथ्वी चलते चलिए जहाँ तक चल सके ये नहीं कह सकते कि जल के नीचे फिर पृथ्वी नहीं है पृथ्वी के नीचे पानी पानी के नीचे पृथ्वी कम चलता रहेगा तो फिर क्या निष्कर्ष निकला जल की उत्पत्ति पृथ्वी के खनन से तो पृथ्वी से उत्पत्ति हो गई जलाशय आदि में देखते हैं कि पृथ्वी के सारे जल है तो पानी लुढ़का दें तो हृथ्वी में विलीन हो गया अब तो पृथ्वी ही पानी का उपादान कारण सिद्ध हो रही है लक्षण चला गया उसमें यथो तो होता नहीं, उत्पत्ति स्थान, स्थिति स्थान, लय स्थान पृथ्वी से हो गई लक्षण गड़बड़ा गया इसलिए ये सब आचार्यों ने कितना ज्ञान दिया रोना ही पड़ता है उनके नाम पे नहीं इसलिए कितना अनुग्रह पूर्वक उन्होंने हम लोगों को शास्त्र दिया उन सब का अध्ययन करके हम लोग दरिद्र रह सकते हैं नहीं रह सकते उन्हीं की कृपा है उनकी कृपा है क्या इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी भगवान शंकराचार्य जैसा युग होता तो हमारा ही शासन होता क्यों वैचारिक धरातल पर आज का विश्व हम लोगों के सामने टिक नहीं सकता हम मान निश्चलानंद नहीं ये जो श्रोत सिद्धांत है स्मार्ट सिद्धांत है वै सिद्धांत है जिस व्यक्ति के हृदय में सांगो पांग आज प्रतिष्ठित है इस रॉकेट कंप्यूटर में मोबाइल एटम के युग में भी वैचारिक धरातल पर हमारे सामने विश्व नहीं सकता। उस समय क्या था कि वैचारिक धरातल पर जो विजयी हो जाता था उसके पास शासन आ जाता था आज वैचारिक धरातल पर हम विजयी हैं क्योंकि तो यही तो यहां तो कुछ हम तो गोष्ठी करते रहते हैं खूब नास्तिकों को बुलाते हैं उनकी खूब तर्का शक्ति सुनते हैं, वो टिकते नहीं कहीं टिक नहीं सकते इसका मतलब वैचारिक धरातल पर आज भी हमारे महर्षियों की कृपा से हम लोग विश्व विजयी हैं, कहाँ पर जाकर चूक है हमारे विचार के अनुसार हमको शासन नहीं प्राप्त है शासन कोई आसम से टपकेगा कोई दे देगा भाजपा दे देगी कांग्रेस दे देगी सपा दे देगी बसपा दे देगी बस दे दे अरे शासन अभी हमको अपनी संस्कृति के अनुसार स्वयं बनाना पड़ेगा लेना पड़ेगा इन दलों का शोधन करना पड़ेगा अगर अपने दल को शोधन करने के लिए तत्पर नहीं है तो रसातल में पहुंचाना पड़ेगा ऐसे दो चार हम्म कल भी मैं बता रहा था किसी को न अवधूत हमको दिख रहे चालीस साल से तो मैं यहां बोल रहा हूँ महाराज की बात छोड़ दी उनके सानिध्य में तो 40 साल से तो मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ ना तो कोई अवधूत दिखाई पड़ा ना कोई राष्ट्र के लिए क्रांतिकारी दिखाई पड़ा प्रवचन गया कहा मेरी धारा कुछ उधर चल पड़ी प्रवचन गया कहा? कहीं होगा लेकिन छिप गया वो तो दृष्टिफल तो नहीं है प्रवचन का होना चाहिए या तो जीवन मुक्त दिखाई पड़े वो भी नहीं कोई अवधूत भी नहीं ब्राह्मिष्ट भी नहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा है धूट के क्या कहे अब कोई क्रांतिकारी भी नहीं तो जा रहा है दस हजार कथाएं भागवत की रोज होती हैं, गीता की होती हैं, रामायण की होती हैं। कहने वाले कहा जा रहे हैं और सुना जिनको रहे वो कथा बह कहा रही है कहा जाके बह जाती है छिप जाती है इस पर विचार करना चाहिए ना सुनाने की पद्धति में कमी है या सुनने वालों में कमी है कमी कहाँ आ गई इस पर तो अनुसंधान करना पड़ेगा जब हमारा विचार इस रॉकेट कंप्यूटर या मोबाइल के युग में भी दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर सर्वोत्कृष्ट है तो हमारी विचार के रूप हमारी संस्कृति के अनुसार शासन तंत्र क्यों नहीं है वो तो क्रांति का बल और वेग क्यों नहीं है अगर ये सत्संग हमारे जीवन में क्रांति का बल और वेग नहीं भरता है तो हम गए हैं हमारे मुख से मुख से कुछ निकल रहा है हृदय में वो चेतना नहीं है तो विचार करने के लिए आवश्यक होना पड़ेगा इसी कीमत पर सुनना चाहिए परम सक एक वाक्य पवन तनय बल पवन समाना का चुप रहे बलवाना राम काज लग तब अवतारा भयो पर्वता एक वाक्य ने शक्ति कर दिया यानी एक सज्जन आए थे वो कैलाश नगर यहाँ से चार पांच दिन पहले मैं शक्ति वाला हूँ मैंने सुन लिया समझ लिया आपको उनको नहीं मालूम कि आप मेरे सामने शक्ति की आप क्या चर्चा करोगे पूरे विश्व में शक्तिपात की जो दीक्षा है वो हमारे मटके की देन श्री मधुसूदन तीर्थ महाराज को भगवती विमला सिद्ध थी इस शताब्दी में जो विश्व को शक्तिपात पात दतिया ये, ये सब तो है शक्तिपात की दीक्षा का जो क्रम चला शक्तिपात पाठ में था वो तो इस गोवर्धन मठ के पूजोरिया हुआ जो महाराज उन्हीं के शिष्य थे श्री मधुसूदन तीर्थ जी महाराज मधुसूद तीर्थ जी महाराज से शक्ति की दीक्षा चलाई गई और व्यापार तंत्र में जाकर विलीन हो गई अच्छा गणित गोवर्धन मटपुरी की देन है भारत में 10-20 व्यक्ति करोड़ों रूपए से उस वैदिक गण से खेल रहे हमारे जिनके जिन, जिनकी देन है वो बारह हजार कर्जा छोड़ गए थे आप लोगों को नहीं मालूम श्री भारती कृष्ण महाराज बारह कर्जा छोड़ गए थे अमरीका भी हुआ है खाली गए खाली आए इसका मतलब जिसने वो गणित दिया उसके पास पैसे कितने होंगे उनके पास की बारह हजार तो कर्जा था ने उसको निपटाया उनके गणित के एक एक अंश को लेकर एक एक व्यापारिक संस्थान अरबपति बन गए तो एक बड़ी विचित्र बात है तो हम अपने विषय पर आते हैं क्या करें राष्ट्रभक्ति देश की दुर्दशा को लेकर वेदना रहती है तो ऐसे स्थल पर दबाने का प्रयास करता हूँ तो अभी वो सब को तोड़ करके उभर ही आती है इसलिए मैंने कहा तो फिर क्या हुआ वो जो परमात्म तत्व है व्यापक उसको लेकर प्रवृत्ति या निवृत्ति की स्थिति नहीं होती प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है वो कर्म सापेक्ष है अब तक का सारे निकला अब मन संस्थान इंद्रिया प्रकृति कर सती इस पर आते मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने प्रकृति स्थानी कर सती इतने अंश की व्याख्या प्रकृति स्थानी कर सती प्रकृति का अर्थ किया अज्ञान श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने ठीक है अर्थ कोई गलत नहीं है प्रकृति का अर्थ अज्ञान होता है माया होता है कहीं स्वभाव होता है कहीं उपादान होता है अनेक अर्थ प्रकृति के हैं लेकिन श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने प्रकृति स्थानीय प्रकृतिक अर्थ किया उपादान कौन उपादान अज्ञानात्मक उपादान प्रकृति माने अज्ञान वो अज्ञान क्या है स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है तो सुसुप्ति अवस्था में हमारा जो करुणक ग्राम है जिसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर छह करता है पांच ज्ञान इन्द्रियों के सहित मन यही ना शेष का भाव इसमें हो गया करुणक ग्राम का प्रतिनिधित्व जो मन पांच ज्ञान इन्द्रियों के सहित मन करता है वो सुषुप्ति में अज्ञान में जाकर विलीन हो जाता है ठीक विषय क्या चलाया हमारे श्रीमद सूदन सरस्वती महाभाग ने विषय यह चल आया जिसकी व्याख्या वहां भी पर्याप्त हो चुकी यहाँ भी प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति अलग चीज है और जन्म मृत्यु के प्रवाह की निवृत्ति अत्यंत की निवृत्ति अलग चीज है क्या ब्रह्म की प्राप्ति से काम नहीं चलेगा सबको ब्रह्म की प्राप्ति होती है नित्य होती है उससे काम नहीं चलेगा ब्रह्म प्रकट है या नहीं कल उस पर वहां पर बहुत व्याख्या चली उसको जान लाना चाहते तो कहते प्राप्ति तो सुसुप्ति में हो जाती है सताम सत को लेकर उपनिषद है बहुत व्याख्या उस पर सत से एकीभूत होकर व्यक्ति रहता है प्राग्ञ लेकिन उस प्राप्ति से निवृत्ति हो जाती है यदगतवाद निवर्तन की स्थिति तो नहीं होती एक यानावृत्ति की स्थिति टूटती है, है, दशा की प्राप्ति होती है। फिर जीव जाता है इसका अर्थ उन्होंने किया कि भाई प्राप्ति अलग चीज है वो तो अज्ञान में विल अज्ञान के द्वार से आत्मा की जीव को प्राप्ति होती है या अज्ञान के द्वार से ब्रह्म को जीव की प्राप्ति होती है प्राप्ति में द्वार अज्ञान है इसलिए ब्रह्म या परमात्मा की प्राप्ति का महत्व नहीं है इसका महत्व है आवरण भंग तत्व ज्ञान से अज्ञान सहित अज्ञान जन्य आवरण का भंग हुआ या नहीं प्राप्ति से काम नहीं चलेगा हर जीव को परमात्मा की प्राप्ति है ही परसों पर पर्याप्त कह चुके तो फिर होता क्या है प्राप्ति से भी क्या हो जाती है यदगप व निवर्तन की स्थिति नहीं बनती सुसुप्ति में जाते हैं प्रतिदिन प्रति जाते हैं लौटना पड़ता है तो फिर कौन लौटाता है किसके नीचे आ जाने पर सुसुप्ति टूटती है किसके गर्भ से कौन आता है और कौन ले आता है तो उन्होंने कहा जीव ले कर्ता कौन है जीव किसको किसका कर्षण करता है कहा से करता है में जो इन का विलय होता है किसमें अज्ञान के द्वार से परमात्मा में आत्मा में प्रत्यत्मा में वहां से जीव क्या करता है फिर विलीन इन छेवों को जागर स्वप्न दशा में ले आता है व्यवहार भूमि में ले आता है मान परमार्थ दशा में पहुंची हुई इंद्रियों को जीव जीवकर्षित करके वहां से व्यवहार दशा में लाके पटक देता है इसका मतलब उस निवृत्ति का पर्यवसन प्रवृत्ति में हो जाता है निवृति में नहीं होता अब ये देखिए प्रवृत्ति का पर्यवसन निवृत्ति में मधुसूदन सरस्वती जी ने जो धारा चलाई उसके अनुसार बात करते हैं ले लेते हैं। वो प्रसंग से हटके कहा क्योंकि ये आगे आगे जो आगे जो न, जो होगा विषयानुपसेवते का वचन है ना भाव मधुसूदन सरस्वती जी ने व्यक्त किया वो तो आगे के श्लोक से स्पष्ट है इसलिए शंकराचार्य जी ने जो सीमा में रह के अर्थ किया प्रकृति का अर्थ है गोलक इंद्रियों का अभिव्यंजक संस्थान शंकराचार्य ने बस इतना अर्थ किया वही सटीक बैठता है उससे आगे पीछे चलेंगे तो लगेगा कि अर्थ बहुत ऊंचा किया गया प्रकरण उसको स्वीकार नहीं करेगा और आगे चलकर जो बात कही गई मनस् अधिष्ठाय यम विषयानुपसेवते उसकी बात तो मधुसूदन सरथी जो यहाँ कह रहे हैं यहां उन्होंने कहा वो तो आगे है ही आगे शरीरम यद वापति में जो संगत दी उससे भी भाष्योत्ष में बताया गया नारायण ठीक भाष्योत्कर्ष दीपिका ने बताया स्व पर विरोधी हो गया इसका मतलब यहां जो बहुत ऊंचा स्तर स्थापित किया आगे तो शंकराचार्य जी वाली संगति ली इसका मतलब है कि ऊंचा स्तर करके भी प्रकरण के विरुद्ध गया इसमें अनपेक्षित अध्याहार भी करना पड़ा लेकिन एक तथ्य तो निकला न मधुसूदन सरस्वती जी सब तो तथ्यहीन कोई चर्चा नहीं कर सकते उन्होंने यह बताया तत्व ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए श्रवन मन निध्यासन उसके बिना जो महाप्रलय में ब्रह्म की प्राप्ति होती है सुसुप्ति में प्राप्ति होती है उसका तात्कालिक लाभ होने पर भी कालांतर में भी लाभ होने पर भी संस्कृति चक्र की निवृत्ति नहीं होती तात्कालिक लाभ क्या है जी सब कुछ हो और ना हो पागल होंगे यार। पंचदशी कारण बहुत अच्छा मार्मिक प्रश्न था उठाया वो ध्यान रखने योग्य है और कमरेज पर पानी फेरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो क्या उठाया उन्होंने उन्होंने कहा अच्छा ये जो चार वाक आदि है नास्तिक श्रोमणी विषयानंद को ही सब कुछ समझते हैं विषय लंपट हैं इनसे पूछा जाए पूछा जाए पूछना चाहिए विषयानंद ही आपका लक्ष्य है न? तो जिस व्यक्ति को प्रिय के स्थान पर प्रिय मोद के स्थान पर मोद और प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है तनिक भी वेदना नहीं है क्या प्रिय मोद प्रमोद इच्छित वस्तु या व्यक्ति के उपलब्ध होने की आशा से या उपलब्धि से जो जीवन में उल्लास विशेष का उदय होता है उसका नाम है प्रिय। उस वस्तु के सेवन से या व्यक्ति के दर्शन आदि से जो उल्लास विशेष का उदय होता है उसका नाम प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद मोद है या यथेक्ष परिलंभन या उपभोग कर लेने पर जो अत्यंत उल्लास की स्फूर्ति होती है उसी का नाम प्रमोद है ओवरफ्लोइंग रोम रोम रोम बाहर आनंद में जब आप हो जाता है तो उसका नाम क्या है प्रमोद प्रिय की अपेक्षा मोद मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है इसी का नाम सज्जनू काम है प्रिय मोद प्रमोद का नाम ही काम है उधर ध्यान देना चाहिए चार पुरुषार्थ में हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा और हमको बताया चिंतामण में वो लेख छपे थे महाराज के चारों पुरुषार्थ पर और तो काम और मोक्ष ये दो फल कोटि के पुरुषार्थ अर्थ और धार्मिक साधन कोटि के पुरुषार्थ ठीक अर्थ और धर्म कौन है साधन कोटि के पुरुषार्थ काम और मोक्ष फल कोटि के पुरुषार्थ तो काम की परिभाषा जो आजकल विश्व को सुलभ है किनकी दी हुई है भीमसेन जी की महाभारत वन पर है तो शा, शास्त्रों के आधार पर ये सब कर्ण पिसाची को बंद रखिए मोबाइल आप लोग राष्ट्रपति के यहाँ जाते हैं तो दस बार चेकिंग होती उससे कम हमको मत मानिए आप सत्संग भवन में है कान कर्ण पिशाची को बंद रखिए मोबाइल उचित नहीं है ना आप लोग कोई हो तो साइलेंट रखिए रखते तो हमने एक संकेत किया तो जब मैं कह रहा था फलात्मक पुरुषार्थ भीमसेन जो थे वो काम शास्त्री थे काम शास्त्र विशारद घर कैसे चलेगा पुरुषार्थ चतुष्टय का विशेषज्ञ अगर एक परिवार में हो तो घर ठीक से चल सकता है तो नारायण क्या हुआ हम लोगों की शैली ऐसी है कि थोड़े इधर हुए तो गया दुर्घटना हो गई क्योंकि विषय बहुत सूक्ष्म मन को बहुत दूर ले जाकर के बोलना पड़ता है वो तो हमारे जो जानते हैं परावाक में परा से बखरी वाक को एक करके हम लोग बोलते हैं सामान्य ढंग से नहीं बोलते यहाँ की भाषा नहीं है वो समाधि भाषा भागवत को क्या कहा गया समाधि भाषा हम लोग जो बोलते हैं वो समाधि भाषा होती है मेरी प्रशंसा नहीं हमको हिमालय के सिद्ध ऋषियों ने प्रशिक्षण दिया कि समाधि भाषा में कैसे बोलो कैसे लिखो परा में तुम्हारे मन की स्थिति कैसे हो उन ऋषियों का पूज गुरुदेव का गुरुदेव ने सब बताया उनका स्मरण करके हम कह रहे हैं हम लोग जो बोलते है उसको सामान्य ढंग से नहीं लेना चाहिए हम लोग परा वाक से संबंध स्थापित करके बोलते हैं, वैखरी वाणी में परा वाक की धारा आती है इसमें आपको हंसा भी दे वाणी को पश्चंती क्यों कहते उपनिषद में लिखा पड़ा पश्चंती मध्यमा वैखरी पश्चंती को योगी आंख से नहीं देखते वाणी से देखते पश्यंती पश्यंती वाणी का नाम पश्यंती क्यों है योगी जिस वाणी से वाक विशेष से देखते हैं उसका नाम पश्यंती है तो विषय क्या चल रहा था भाई तो मोबाइल कांड में गया काम तो भीमसेन कौन थे काम पुरुषार्थ के विशारद नकुल सहदेव कौन थे माद्री के पुत्र सहदेव सबसे छोटे थे नकुल सहदेव कौन थे सेवा को धर्म तक पहुंचाने वाले सेवा धर्म के विशेषज्ञ थे मान निष्काम कर्म करने की विधा इस उनके जीवन में थी निष्काम कर्म अर्थात सेवा रूप धर्म को निष्काम भाव से अंतकरण की शुद्धि में प्रयुक्त विनियुक्त करने के विशेषज्ञ कौन थे नकुल और सहदेव अर्जुन जी के लिए लिखा है अर्थशास्त्र शास्त्र अर्थशास्त्र अर्जुन प्रधानता से अर्थशास्त्र विशारदिषि के लिए धर्म अर्थ काम ये तीनों पुरुषार्थ को मोक्ष पर्यावसायी बनाने के विशेषज्ञ महाभारत के सब वाक्य है इसका मतलब एक परिवार कैसे चलता है काम शास्त्र का विशारद भी होना चाहिए अर्थशास्त्र का विशासन भी होना चाहिए और अर्थ और काम को धर्म से नियंत्रित करके धर्म प्र्यवसायी बनाने वाला भी होना चाहिए और तीनों पुरुषार्थों को मोक्ष पर्यवसायी बनाने वाला भी होना चाहिए तो महाभारत में काम की परिभाषा चैत्री उपनिषद के आधार पर ही भीमसेन ने दी तो पंचदशी कार ने प्रश्न उठाया कि जिसके शरीर में कोई वेदना हो तिरस्कृत हो किसी प्रकार से शूल हो कदाचित उस शूल से त्राण पाने की भावना से गाढ़ी नींद चाहता है तो बात समझ में आती है लेकिन जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय मोद के स्थान पर मोद प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है वो प्रिय मोद प्रमोद को भुलाकर क्यों सोना चाहता है इसलिए वसु जी के शासनकाल में जब हम बोलते थे पश्चिम बंगाल में कम्युज के धीजी उड़ाते थे उनकी प्रतिज्ञा थी कि तुम्हें हम पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देंगे हमारी अंदर से प्रतिज्ञा थी तुम्हारा शासन तोड़ के रहेंगे नाम लिए बिना तोड़ के रहेंगे हुआ वही भले ही ममता बनर्जी को यह ना मालूम हो प्रतिज्ञा हमारी थी तुम्हारा शासन नहीं रहेगा बिहार में हमारी प्रतिज्ञा थी लालू का शासन नहीं रहेगा लालू जिस बात को जानते हैं लालू जिस बात को जानते हैं तो हमी कहीं कहीं नाम लिया बिना नाम लिए वो चक्र चलाया अब हमारी भावना है भारत में इन पार्टियों का शासन नहीं रहेगा ये सब देश के शोषक हैं दिशाहीन हैं देश के अस्तित्व आदर्श को विनष्ट करने वाले हैं या तो अपने दल का शोधन करें या रसातल में जाएं तीसरा कुछ नहीं होगा तो हमने क्या संकेत किया ये सुसुप्ति का वेद ही कमरिज्म पर पानी फेर देता है क्यों देहात्म बाद अगर शरीर ही आत्मा है तो शरीर को भुला व्यक्ति सोना क्यों चाहता विषय जन्य आनंद ही अगर आनंद है तो विषय जन्य आनंद को भूला सोना क्यों चाहता न शोभे तो पागल हुए भी न रह सकता है क्या सुसुप्ति का बहुत महत्व है सर्दी गर्मी भूख प्यास द्वंद प्रविष्ट सुख दुःख किसी भी द्वंद की सुसुप्ति में पहुंच नहीं है मृत्यु के भय की पहुंच नहीं अध्यास या मूर्खता या मोह की पहुंच नहीं और अंत में त्रिवृत्त तापों में किसी ताप की पहुँच नहीं उसी का फल है कि समय हम लोग बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं कदाचित नींद न आती निर्विकल्प समाधि तो अभी है? कहाने व्यक्तियों में या योग दर्शन में है सामान्य रीति से तो हम लोग सुसुप्ति के बल पर ही उज्जीवित हैं। निर्विकल्प समाधि की चर्चा ही है सचमुच में तो अरबों व्यक्तियों में दो चार को लग जाए तो बहुत ऊंची बात है तो प्रश्न क्या हुआ प्रश्न ये हुआ की सुसुप्ति का बहुत महत्व है अवस्था का महत्व है मृत्यु का महत्व नहीं है क्या जागृत की अपेक्षा ये वायु में छः पावर से लेकर के एक लाख पावर तक उससे भी अधिक दवाएं होती है ना ये नागृत की अपेक्षा ऊंची दवा कौन है मनोराज्य मनोराज्य की अपेक्षा ऊंची दवा कौन है स्वप्न स्वप्न की अपेक्षा ऊंचे पावर की दवा कौन है सुसुप्ति ठीक है सुसुप्ति से भी ऊंची दवा कौन है मौत बहुत ऊंची दवा आत्महत्या मत कोई करना मौत बहुत ऊंची दवा है कैसे दवा है पूर्व जन्म हम लोग जाति स्मर योगी तो नहीं है ना पूर्व जन्म का कोई शरीर याद है किसकी पत्नी किसके पति कौन भाई किस शरीर में थे कुछ पता है? एक हजार शरीर यहाँ पर दिखाई पड़े जीवित कोई शेर का हो कोई चीता का हो कोई अजगर का हो कोई कबूतर का हो कोई मेढक का हो कोई वृक्ष का हो कोई अप्सरा का हो कोई गंधर्व का हो देवता का हो देवी का हो किसी से सटने का मन करेगा किसी से भागने का मन करेगा में पता चले ये सब मेरे शरीर हैं कभी मैं इस रूप में था कभी इस रूप में था कभी इस रूप में, में था तो आश्चर्य होगा यार इसका मतलब क्यों ये क्या है मृत्यु का उपहार है पूर्वज के रिश्तेदार नातेदार एक जीवन के रिश्तेदार नातेदार तो परेशान किए रहते <laughs> नाम से कहा क्या कहा मालूम है देखो बाबाओं के लिए गिरस्थों के लिए बाबा हो जाने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए सगे संबंधी पर जो कृपा होती है वो ममता होती है बाबाओं के लिए क्या वो स्वाभाविक ही है इसीलिए क्या कहा एक जीवन के चेला चेली और कुछ नहीं तो एक जीवन के अरे एक जीवन के रिश्तेदार नातेदार तो ये देखिए अब हजारों ये किसकी निश्चिंत हम लोग बैठे हैं अरबों खरबों जन किसकी कृपा है जी मौत के साप पर उसने पानी फेर दिया संसार को कसके पकड़ना चाहे संसार पकड़ में आएगा क्या अरबों खरबों शरीरों पर संसार पर किसने पानी फेर दिया मौत ने तो हमने कहा ये सब अवस्था का उपहार तो है लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति सुसुप्ति में हो गई उससे क्या हुआ फिर तो आ गए यदगतवा निवर्तन्ते वाली बात तो नहीं हुई इसीलिए फिर क्या करना चाहिए तो मधुसूदन सरस्वती जी ने बताया कि देखो वहां जाकर के प्रकृति स्थानी कर सती जीव जो है फिर जागर या स्वप्न के भोग के अनुकूल कर्म का उदय होने पर जीव कर्ता तो यहाँ पर जीव ही है ना वो सुप्त अपने करण ग्राम को पंचक ज्ञानेन्द्रियों के साथ मन को खींच करके फिर जागृत दशा में ले आता है ठीक इसका मतलब प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकली तो सुसुप्ति की सिद्धि हुई और निवृत्ति का प्रवर्षण निवृत्ति में नहीं हुआ नि निवृत्ति का परेशान फिर प्रवृत्ति में हो इसके विपरीत ढंग से अर्थ किया प्रकृति स्थानीय कर सती का किन्होने ये श्रीधर स्वामी का जो अर्थ था उसको अपनी टीका में स्थान दे दिया मधुसूदन सरस्वती जी ने दोनों का अर्थ एक हो गया प्रकृति स्थानीकर सती का निवृत्ति से प्रवृत्ति की प्राप्ति कैसे हुई कर्म सापेक्ष यही विषय चल रहा था प्रवृत्ति का पर्यवसाय निवृत्ति में कैसे हुआ कर्म सापेक्ष ऊपर पहुंच गया ना पांच ज्ञानेंद्रियों के सहित मन ऊपर चल गया ऊपर चला गया तो निवृत्ति की सिद्धि हो गई निवृत्ति के गर्भ से भी प्रवृत्ति निकल आई इधर चले आए तो जागर या स्वप्न की सिद्धि हो गई नीलकंठ जी ने विचित्र ढंग से अर्थ किया प्रकृति माने स्वभाव तो इंद्रिय सहित मन की प्रकृति क्या है विषय प्रवणता विषय प्रबणता विषयों में रचा पचा रहता है तो उन्होंने अर्थ कर दिया प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाता है सुसुप्ति समाधि सु समाधि का नाम ने लिया सुसुप्ति प्रलय आदि की ओर तो एक विचित्र बात नीलकंठ जी ने कहा प्रकृति माने स्वभाव स्वभाव क्या है विषयों में रचना पचना विषय प्रवणता तो प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर किस कौन ले जाता है जीव किसको ले जाता है पांच ज्ञान के उन्होंने किया कि प्रवृत्ति का प्रयवशा निवृत्ति में मधुसूदन सरस्वती जी और सिद्धा स्वामी ने अर्थ कर दिया निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर ले आता है पंच ज्ञान इंद्रियों के भगवान शंकराचार्य ने कहा वो तो पहले के भाषिका हैं उन्होंने कहा भाई यहाँ पर प्रकृति स्थानीय कर सती है आगे क्या है शरीरम यदापन होती या क्रामती है ईश्वर का अर्थ पर जीव है प्राणात करण का मालिक स्वामी प्रभु विभो ईश्वर ये गीता में ये तीनों शब्द जो है प्रसंगानुसार जीव के अर्थ में है आगे उत्क्रमण का वर्णन आगे के प्रसंग को देखिए उत्क्रामति उत्क्रमण का वर्णन है तद अर्थ को ढालिए कि जरूरी नहीं है कि हर जगह बहुत ऊंचा अर्थ करना चाहिए प्रकरण की सीमा में ढालिए तो अर्थ क्या होगा प्रकृति माने गोलक अभिव्यंजक संस्थान ये शरीर तो यही रह जाएगा ना ये जो प्रकृति है कौन स्थूल शरीर मनुष्य का जो हमारा आपका जीवन है ये क्यों विशेषता इसकी है यह जो हमारा आपका शरीर है भगवत कृपा से प्राप्त पूर्णियों के प्रभाव से प्राप्त इसके बाहरी हिस्से में पंच ज्ञानेन्द्रियों के और पंच कर्मेन्द्रियों के संस्थान अर्थात गोल हैं अभिव्यंजक संस्थान है। ये आंख नहीं है आख के अभिव्यंजक संस्थान है ये तो मुर्दा में भी है कहा मुर्दा देख सकता है ये तो में भी है कहा देख सकते हैं तो स्वप्न में भी है इसके द्वारा कहा देख सकते हैं अभिव्यंजक संस्थान बल्ब की तरह इसका नाम आंख होने पर भी आंख नहीं, नहीं। आँख तो है आंख तो अत इंद्रिय है प्रकृति मन शरीर हमारा आपका उसमें भी इंद्रियों की प्रकृति क्या हो गई जिस इंद्री को अभिव्यक्त करने का द्वार जो है वो उसकी प्रकृति है सबसे बृहद प्रकृति किसकी है त्वक की चरक संहिता में हमने पचास साल आ, पचास साल पहले पढ़ा होगा उस समय का ध्यान है चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है वेदांत का ग्रंथ तो बाद में पढ़ने को मिला आपाद मस्तक बाह्या व्यंतर किस इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान है त्वक अकल्पना कीजिए इतना सेंटीमीटर कुछ मिलीमीटर कुछ कहीं पर त्वक को व्यक्त करने का संस्थान भगवान दे देते तो ब्रह्मचारी जी व्यवहार कितना चलता कैसा चलता आख को व्यक्त करने के लिए इतने फिर उसमें इतने क्या ऐसे त्वक का क्षेत्र कान को शब्द को व्यक्त करने के लिए स्रोत को व्यक्त करेंगे उससे शब्द का ग्रहण होगा स्पर्श के ग्रहण के लिए भगवान को एक सेंटीमीटर एक मिलीमीटर एक मिलीमीटर या कुछ तिल के समान दस तिल के समान कहीं त्वक इंद्री दे देते अभी व्यंजक संस्थान तो क्या जसा होती भगवान ने आपाद मस्तक बाह्य अभ्यंतर तो त्वक इंद्रिय की जो प्रकृति है वो क्या है आपाद मस्तक बाह्य अभ्यंतर प्रकृति स्थानीय कर जब जीव के दाना पानी शरीर में रहने वाला समाप्त तो हो जाता है दूसरे शरीर को आरंभ करने वाले उसका नाम है प्रायण काल प्रयाण काले मनसा चले ना वो प्रयाण काल है और ये संक्रमण काल होता है जैसे एक पदाधिकारी अवकाश प्राप्त कर रहा हो या वो ट्रांसफर स्थानांतरण हो रहा हो तो जो उस पद पर आता है उसको चार्ज देता है ना वो प्रयाण काल नहीं प्रायण काल के तुल्य है इस शरीर के आरंभ कर्म शांत हो रहे हो फल देके आगे आने वाला जो शरीर है उसका आरंभ कर्म का उदय हो रहा हो ये जो संक्रमण काल है संक्रांति संक्रमण काल है इसका नाम है प्रायण काल तो गीता प्रसो गुप्त सर है वहां पर जहाँ प्रायण काल होना चाहिए वहा प्रयाण लिख दिया छप गया उन्होंने समझा होगा कि ठीक नहीं है गीता प्रेस के पाठ लेकिन आनंद गिरी जी ने जो भाष्य का अर्थ किया व्याण शब्द नहीं है प्रायण शब्द है प्रायण शब्द होना चाहिए एक जगह भूल है गीता प्रेस में प्रायण का पाठ कर दिया है प्रयाण में नहीं होना चाहिए तो ये प्रतिष्ठा नहीं कर सकती भाई यहाँ का दाना पानी चुक गया अब चलो उमसा अमर लोक को यह तो देश ने तेरा है चुगले दाना पीले पानी चिड़िया रन बसेरा है अभी शरीर में रहने वाला प्रारब्ध खत्म दूसरे शरीर का आरंभ प्रारब्ध उदित होता है तो प्रकृति स्थान कर सकती शंकराचार्य जी ने इतना अर्थ किया जो प्रसंग के सर्वथा अनुकूल है लेकिन उन दोनों महान भावों ने तीनों ने जो अर्थ किया उससे भी हमको बहुत ऊंची शिक्षा मिलती है कि प्रवृत्ति का परवसा निवृत्ति में कर सकी कौन जीव कर्षक कौन है जीव कर्षित किसको करता है पांच ज्ञानेंद्रियों के सहित मन को कर्षित कहा से करता है शंकराचार्य जी आ गए इन्होंने इन्होने जीव कर्षित होने वाली सामग्री लिया संस्थान को छोड़ दिया तो भी बढ़िया जागृत स्वप्न सुसुप्ति की ओर ले जाता है जीव किसको पांच ज्ञानेंद्रियों के सहित मन को ये कौन हो गए नीलकंठ जी सुसुप्ति से फिर ये उचता करके जीव व्यवहार में लाके घसीट देता है किसको पांच पंच ज्ञानेन्द्रियों को तो दोनों का सार हम लाभ उठा ले तीनों टीकाकारों से कौन एक एक हो गए श्रीधरा स्वामी एक हो गए मधुसूदन सरस्वती जी दोनों का पक्ष एक है एक नीलकंठ जी तीनों टीकाकारों ने हमको क्या रहस्य दिया प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में कर्म सापेक्ष निवृत्ति का प्रयवसान फिर प्रवृत्ति में करम सापेक्ष इसका अर्थ है कि निवृत्ति का प्रयवसान निर्वृत्ति में करना चाहिए तो पूरे वैदिक वांगमय का सारांश यही है प्रवृत्ति का प्रयवसान निवृत्ति में हो निवृत्ति का प्रयवसान निर्वृत्ति में हो तब जीवन सार्थक होता है लेकिन जिनको तत्व ज्ञान नहीं है उनकी स्थिति क्या है प्रवृत्ति से निवृत्ति निवृत्ति से प्रवृत्ति स्थिति से गति गति से स्थिति वो गति और स्थिति कातिक्रमण करके शाश्वती स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाते हर मारे